श्री राम कृष्ण वचनामृत पंचवटी में कीर्तनानंद दिन के तीसरे पहर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं श्री कृष्ण भी उनमें मिल गए भक्तों के साथ मात्र नाम संकीर्तन करते हुए आनंद में मग्न हो रहे हैं गीत का भावर्थ श्यामा के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी कलुश की वायु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी माया का कन्ना भारी हुआ मैं उसे फिर उठा नहीं सका स्त्री पुत्रादि के तागे में उलझकर वह फट गई उसका ज्ञान रूपी मस्तक ऊपर का हिस्सा अलग हो गया है उठाने से ही वह गिर पड़ती है जब सिर ही नहीं रह गया तो वह उड़ कैसे सकती है साथ के छह आदमियों की काम क्रोधादि की विजय हुई वह भक्ति के तागे से बंधी थी खेलने के लिए आते ही तो यह भ्रम सवार हो गया नरेश चंद्र को इस हंसने और रोने से तो बेहतर आना ही न था फिर गाना होने लगा गीत के साथ ही मृदंग करताल बजने लगे श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ नाच रहे हैं गीत का भावार्थ मेरा मन मधु पद नील कमल में मस्त हो गया कामादि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुक्ष हो गए चरण काले हैं मधु काला है काले से काला मिल गया पंचतत्व यह तमाशा देखकर भाग गए कमलाकांत के मन में मन की आशा इतने दिनों में पूर्ण हुई सुख दुख दोनों बराबर हुए केवल आनंद का सागर उमड़ रहा है कीर्तन हो रहा है और भक्त गा रहे हैं भावार्थ श्यामा ने एक कल बनाई है साढ़े तीन हाथ की कल के भीतर वह कितने ही रंग दिखा रही है वही स्वयं कल के भीतर रहकर कल की डोर पकड़कर कर उसे घुमाया करती है कल कहती है मैं खुद घुमा घूमती हूँ वह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है जिसने कल को पहचान लिया है उसे कल न होना होगा किसी किसी कल भी किसी किसी कल की भक्ति रूपी डोर में श्यामा स्वयं बंधी हुई है भक्त लोग आनंद करने लगे जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाना बंद किया तब श्री राम उठे इधर उधर अभी अनेक भक्त हैं श्री राम कृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं मास्टर साथ हैं बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए तब त्रैलोक्य से भेंट हुई उन्होंने प्रणाम किया श्री राम कृष्ण त्रैलोक्य से पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं एक बार चल कर देखो तो त्रैलोक्य में जाकर क्या करूँ श्री राम क्यों देखने का आनंद मिलता तय लोग एक बार देख रहे देख आया श्री राम कृष्ण अच्छा ठीक है श्री राम कृष्ण और गृहस्थ धर्म साढ़े पाँच या छः बजे का समय है श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं भक्तों को देख रहे हैं श्री राम कृष्ण केदार आदि भक्तों से जो संसार त्यागी है वह तो ईश्वर का नाम लेगा ही उसको तो और दूसरा काम ही नहीं वह यदि ईश्वर का चिंतन करता है तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है वह यदि ईश्वर की चिंता ना करे यदि ईश्वर का नाम न ले तो लोग उसकी निंदा करेंगे संसारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें बड़ी मर्दानगी है देखो राजा जनक बड़े ही मर्द थे वे दो तलवारें चलाते थे एक ज्ञान की और एक कर्म की एक और पूर्ण ज्ञान था और दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे बदचलन स्त्री घर के सब कामकाज बड़ी खुबी से करती है परंतु वह सदा अपने यार की चिंता में रहती है साधु संघ की सदा आवश्यकता है साधु ईश्वर से मिला देते हैं केदार जी हाँ महापुरुष जीवों को धार के लिए आते हैं जैसे रेलगाड़ी के इंजन के पीछे कितनी ही गाड़ियां बंधी रहती हैं परंतु वह उन्हें घसीट ले जाता है अथवा जैसे नदी या तड़ाग कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं क्रमशः भक्तगण घर लौटने लगे सभी ने राम श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया भवनाथ को देखकर श्री राम कृष्ण बोले तू आज न जा तुझ जैसों को देखते ही उद्दीपना हो जाती है भवनाथ अभी संसारी नहीं हुए उम्र उन्नीस बीस होगी गोरा रंग सुंदर देह ईश्वर के नाम से आँखों में आंसू आ जाते हैं श्री राम कृष्ण उन्हें साक्षात नारायण देखते हैं